भगनी निवेदिता को लिखित पंद्रह नवंबर, अठारह सौ निन्यानवे प्रीमार्गट सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि मेरे शरीर के लिए किसी प्रकार के चिंता का कारण है इस प्रकार का उत्तेजनशील शरीर समय समय पर महान संगीत ध्वनित करने तथा अंधकार में विलाप करने का उपयुक्त उपकरण होता है तुम्हारा विवेकानंद चार सौ बत्तीस श्रीमती ओली बुल को लिखे द्वारा ई गनसी एमडी डी एक सौ अस्सी डब्ल्यू उनसठ मैड्रिड पंद्रह नवंबर अठारह सौ निन्यानवे प्री श्रीमती बुल आखिरकार अभी कैम्ब्रिज आने का इरादा मैंने कर ही लिया है जो कहानियां मैं शुरू कर चुका हूँ उन्हें मुझे पूरी करना होगा मैं नहीं समझता कि इनमें से पहले मार्गो ने मुझे वापस की थी मेरे कपड़े परसों तैयार हो जाएंगे और तब मैं चल पड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा बस भय मुझे सिर्फ इस बात का है कि वहां तमाम झाड़े मुझे लगातार जलतों और के कारण मानसिक शांति के बजाय अशांति ही झेलनी पड़ेगी खैर शायद आप वहां मेरे लिए कहीं किसी कमरे का प्रबंध कर सकें जहाँ इन सब झंझटों से मैं अपने को बचाए रख सकू और फिर मैं एक ऐसे स्थान पर जाने से घबरा रहा हूं, जहां की परोक्ष रूप से एक भारतीय मठ होगा इन मठ वालों का नाम मात्र ही मुझे घबरा देने के लिए पर्याप्त है और वे इन पत्रों आदि से मार डालने को कृत संकल्प हैं फिर भी जैसे ही मुझे कपड़े मिल जाएंगे वैसे ही मैं आ जाऊंगा। इसी हफ्ते में आपको मेरे खातिर न्यूयॉर्क आने की आवश्यकता नहीं यदि आपको निजी काम हो तो और बात है माउंट क्लेयर की श्रीमती फीलर का एक अत्यंत कृपापूर्ण निमंत्रण मुझे मिला था बोस्टन को रवाना होने के पूर्व कम से कम कुछ घंटों के लिए मैं माउंट क्लियर घूम पड़ूंगा मैं काफ़ी अच्छा हूं और ठीक ठाक हूं मेरी चिंता को छोड़कर मेरे साथ और कोई गड़बड़ी नहीं है और अब मुझे विश्वास हो गया है कि इसे भी मैं उखाड़ फेंकूँगा मुझे आपसे केवल एक चीज़ चाहिए और मुझे भय है कि वह मुझे आपसे नहीं मिल सकेगी वह यह कि आप भारत पत्र आदि लिखते समय उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी कहीं कोई मेरा उल्लेख न करें मैं कुछ समय के लिए या शायद हमेशा के लिए छिपा रहना चाहता हूं। मैं उस दिन को कितना कितना कोसता हूं जब मुझे पहले पहल प्रसिद्धि मिली सस्ते विवेकानंद चार सौ तैंतीस स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित अमेरिका बीस नवंबर अट्ठारह सौ निन्यानवे अभिन्न हृदय शरद के पत्र से समाचार विदित हुआ तुम्हारी हार जीत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है तुम लोग समय रहते अनुभव प्राप्त कर लो मुझे अब कोई बीमारी नहीं है मैं पुनः विभिन्न स्थलों में घूमने के लिए रवाना हो रहा हूँ चिंता का कोई स्थान नहीं है माँ भई तुम्हारे देखते देखते सब कुछ दूर हो जाएगा केवल आज्ञा पालन करते जाना सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जय माँ रण जय माँ जय माँ रण वाह गुरु वाह गुरु की पता। सच तो यह है कि कायरता से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है कायरों का कभी उद्धार नहीं होता है यह निश्चित है और सारी बातें मुझसे सह ली जाती है कायरता सहन नहीं होती जो उसे नहीं छोड़ सकता उसके साथ संबंध रखना क्या मेरे लिए संभव हो सकता है एक चोट सहकर वेग से दस छोटे जमीन जमानी होंगी तभी तो मनुष्यता है कायल लोग तो केवल दया के पात्र हैं आज महा माँ का दिवस है मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि आज की रात्रि में ही माँ तुम लोगों के हृदय में नृत्य करे एवं तुम लोगों की भुजाओं में अनंत शक्ति प्रदान करे जब काली जय काली जय काली माँ अवश्य ही अवतरित होंगी महाबल में सर्वजय विश्व विजय होगी माँ अवतरित हो रही है डरने की क्या बात है किससे डरना है जय काली जय काली तुम्हारे एक एक व्यक्ति की पदचाप से धरातल कंपित हो उठेगा जय काली पुनः आगे बढ़ो आगे बढ़ो वाह गुरु माँ जय माँ काली काली काली तुम लोगों के लिए रोग शोक आपत्ति दुर्बलता कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए महाविजय महालक्ष्मी महाश्री विद्यमान है माँ भई माँ भई विपत्ति की संभावना दूर हो चुकी है माँ भई जय काली जय काली विवेकानंद पुनश्च मैं माँ का दास हूँ तुम लोग भी माँ के दास हो क्या हम नष्ट हो सकते हैं भयभीत हो सकते हैं चित्त में अहंकार न आने पावे एवं हृदय से प्रेम दूर न होने पावे तुम्हारा नाश होना क्या संभव है माँ भाई जय काली जय काली चार सौ चौंतीस कुमारी हेल को लिखित एक इष्ट तीन सौ तिरानवे वी स्ट्रीट न्यूयॉर्क बीस नवंबर अठारह सौ निन्यानवे प्री मेरी शायद कैलिफोर्निया के लिए प्रस्थान करूंगा रास्ते में दो एक दिन के लिए शिकागो में रुकूंगा यात्रा के समय तुम्हें एक तार भेजूंगा स्टेशन पर किसी को भेज देना क्योंकि अब रास्ता ढूँढने में मैं जितना अक्षम हो गया हूँ उतना पहले कभी नहीं था तुम्हारा भाई विवेकानंद चार सौ पैंतीस स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित इक्कीस पश्चिम चौतीस नंबर रास्ता न्यूयॉर्क इक्कीस नवंबर अठारह सौ निन्यानबे प्रिय ब्रह्मानंद हिसाब ठीक है मैंने उन कागजों को श्रीमती भूल को सौंप दिया है तथा उन्होंने विभिन्न दाताओं को उक्त हिसाब के विभिन्न अनुसूचित करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है पहले की कठोर चिट्ठियों में मैंने जो कुछ लिखा है उसका कुछ ख्याल न करना उससे तुम्हारा भला ही होगा प्रथम उसके फलस्वरूप भविष्य में तुम व्यवहार कुशल होकर नियमित रूप से ठीक ठीक हिसाब रखना सीखोगे एवं अन्य गुरु भाइयों को भी सिखा सकोगे द्वितीय इन भर्तनाओं के बाद भी यदि तुम लोग साहसी न बन सको तो मैं तुमसे और कुछ भी आशा भविष्य में नहीं करूँगा तुम लोगों को मरते हुए भी देखना चाहता हूँ फिर भी तुम्हें संग्राम करना होगा सिपाही की तरह आज्ञा पालनार्थ अपनी जान तक दे दो एवं निर्वाण लाभ करो किंतु कायरपन को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता कुछ दिन तक के लिए लोप हो जाना मेरे लिए आवश्यक हो गया है उस समय न तो कोई मुझे पत्र दे और न मुझे ढूंढे मेरे स्वास्थ्य के लिए ऐसा करना नितान्त आवश्यक है मेरे स्नायु दुर्बल हो गए हैं बस इतना ही और कोई विशेष बात नहीं है तुम्हारा सर्वांगिल सर्वांगीण कल्याण हो मेरी कठोरता के लिए नाराज न होना चाहे मैं कुछ भी क्यों न कहूँ मेरा हृदय तुमसे छिपा नहीं है तुम लोगों का सर्वविध मंगल हो विगत प्राय एक वर्ष से मैं मानो एक प्रकार के आवेश के साथ बढ़ रहा हूँ मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ भाग्य में इस प्रकार की नरक यातना को भोगना लिखा हुआ था और मैं उसे भोग चुका हूँ वास्तव में मैं पहले की अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा हो प्रभु तुम लोगों के सहायक बने चिर विश्राम के लिए शीघ्र ही मैं हिमालय जा रहा हूँ मेरा कार्य समाप्त हो चुका है सदा प्रभु पदाश्रित तुम्हारा विवेकानंद पुनः श्रीमती बूल अपना प्यार प्रेषित कर रही हैं